श्रीमद्भागवत महापुराण मकंडी की तपस्या और वर प्राप्ति शौनकुवाच सूत जीव चि साधो तमस्य पारे भ्रमतामृण पारदर्शन आहो चिराजि मृकंडतनय जनाह। या यह कल्पांत उर्वरित तो नगत सौन जी ने कहा साझु चोमी सूर्य आप आयुष्मान हो सचमुच आप वक्ताओं के सिरमौर हैं जो लोग संसार के अपार अंधकार में भूल भटक रहे हैं उन्हें आप वहां से निकालकर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडे ऋषि चिरायु हैं और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था उस समय भी वे बचे रहे सवा अस्मत्कुल्पेस्मिन भार्ग वृषभ नाम संप्ल को पिजायते एक नण दसर्ष पुरुषम कि वट पत्रुटेतोकम सयानम अद्भुत परंतु सूत वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगवंशी हैं और जहाँ तक हमें मालूम है इस कल्प में अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलय प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई थी उस समय मार्केण्डे जी उसमें डूब उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षय के पत्ते के दोने में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया एशना तम दक्षे महाजोगिन पुराणे स्विशम सूज्य हमारे मन में बड़ा संदेह है और इस बात को जानने की बड़ी उत्कंठा है आप बड़े योगी हैं पौराणिकों में सम्मानित हैं आप कृपा करके हमारा यह संदेह मिटा दीजिए सुच प्रश्न महर्षेयम कृथो लोका भ्रमापह नारायण कथा यीता कलिमलापहा प्राप्त दिवजात संस्कारो मारकंडेय पृथो क्रमात् छन्दान श्य धर्मे तप स्वाध्याय संयुत जी ने कहा सोनक आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथा में भगवान नारायण की महिमा है जो इसका गान करता है उसके सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं सोनक जी ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडे के सभी संस्कार समय समय पर किए मार्कंडे जी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे विभत कमंडल दंडम उपवीतम समय उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था शांत भाव से रहते थे सिर पर जटाएं बढ़ा रखी थी वृक्षों की छाल का ही वस्त्र पहनते थे वे अपने हाथों में कमंडलों और दंड धारण करते शरीर पर यज्ञोपवी और मेखला कृष्णा मेखिलातः स गुरवे धैक्ष आहृत्यग्यतः भुभजे सर्वुत चकन्नो चेत पोषिता काले मृग का चर्म रुद्राक्षमाला और कुश यही उनकी पूंजी थी यह सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्ति के लिए ही ग्रहण किया था वे सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र सूर्योपस्थान गुरुवंदन ब्राह्मण सत्कार मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप भी हूँ इस प्रकार की भावना आदि के द्वारा भगवान की आराधना करते साय प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते और मौन हो जाते गुरुजी की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते अन्यथा उपवास कर जाते एवं तप स्वाध्याय परो वर्षाणाम अयुतायुतम आराधय के समिज्ञे मृत्युम ब्रह्म भगवो दक्षो ब्रह्मपुत्रा से परे नि पितृभूता मारकंडे जी ने इस प्रकार तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की और इस प्रकार उस मृत्यु रूप पर भी विजय प्राप्त कर ली जिसको जितना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है मारकंडे जी की मृत्यु विजय को देखकर ब्रह्मा भृगु शंकर दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के अन्यान्य पुत्र तथा मनुष्य देवता पितर एवं अन्य सभी प्राणी अत्यंत विस्मित हो गए इत्थम बृहद्रत धर तपस्वाध्याय संयम दध्यावक्ष योगी ध्वस्तरात्म महा योगेन महान् आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतधारी एवं योगी कर्म मारकंडेजी इस प्रकार तपस्या स्वाध्याय और संयम आदि के द्वारा अविद्या आदि सारे क्लेशों को मिटाकर शुद्ध अंतकरण से इंद्रियातीत परमात्मा का ध्यान करने लगे योगी मार्कंडे जी महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान के स्वरूप में जोड़ते रहे इस प्रकार साधन करते करते बहुत समय छह मनंतर व्यतीत हो गए ये तत्पुर स्मिन्तरे तपोवन संकित तो ब्रम्हण नारे भे कामम का ब्रह्मण इस सातवें मनमंत्र में जब इंद्र को इस बात का पता चला तब तो वे उसकी तपस्या से संकित और भयभीत हो गए इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना आरंभ कर दिया सोनजे इंद्र ने मारकंडे जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व अप्सराएं, काम वसंत मलयाली लोभ और मद को भेजा ते भई तदाश्रम जगम पार्श्वोत्तरे पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्राख्या चिला भगवान वे सब उनकी आज्ञा के अनुसार उनके आश्रम पर गए मार्कंडे जी का आश्रम हिमालय के उत्तर की ओर है वहां पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है तदाश्रम पदम पुण्यम पुण्य ध्रुम लताम पुण्य दिजकुलाणम पुण्यामल जलाशय मत भ्रमर संगीतम भत्तकोकल मत्त बर ही नटाटोपम मत्जकुलाकुले मारकंडे मार्कंडेजी का आश्रम बड़ा ही पवित्र है चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियाँ हैं उन पर लताएं लहलहाती रहती हैं वृक्षों के झुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा ऋषिगण निवास करते हैं और बड़े ही पवित्र एवं निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं कहीं मतवाले वाले भौरे अपने संगीतमयी गुंजार से लोगों का मन आकर्षित करते रहते हैं तो कहीं मतवाले कोकिल पंचम स्वर में कुहू कुहू करते रहते हैं कहीं मतवाले मोर अपने पंख फैलाकर कलापूर्ण नृत्य करते रहते हैं तो कहीं अन्य मतवाले पक्षियों का झुंड खेलता रहता है वायो प्रविष्ट आधा हिम निर्जर श्री घर सुमनो मारकंडे मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया वहां उसने पहले शीतल झरणों की नन्हे नन्हे फुहिया संग्रह की इसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया और फिर काम भाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे बहने लगा चंद्र निशा वक्त प्रवाल स्तंभ कालि गोपद्रुमलता जाल तत्र से कुसुम अन्वीयम गैर्ग गीतवादिथक आदिता स्त्रीयूथपति कामदेव के प्यारे सखा वसंत ने भी अपनी माया फैलाई संध्या का समय था चंद्रमा उदित हो अपनी मनोहर किरणों का विस्तार कर रहे थे सहस्त्र सहस्त्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन पाकर धरती तक झुके हुए थे नए नए कोपलों फलों और फूलों के गुच्छे अलग ही शोभावान हो रहे थे बसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने भी वहां प्रवेश किया उसके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चल रहे थे उसके चारों ओर बहुत सी स्वर्गीय अपसराए चल रही थी और अकेला काम ही सबका नायक था उसके हाथ में पुष्पों का धनुष और उस पर सम्मोहन आदि बाढ़ चढ़े हुए थे हु मृति मंथम इवा नलम उस समय मारकंडे मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे उनके नेत्र बंद थे वे इतने तेजस्वी थे मानो स्वयं अग्निदेव ही मृत्यमान होकर बैठे हों उनको देखने से ही मालूम हो जाता था कि इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडे मुनि को इसी अवस्था में देखा नानस्य पुहता जगहो मृदंग काम तदा मधुर का अब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगी कुछ गंधर्व मधुर गान करने लगे तो कुछ मृदंग वीणा ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वर में बजाने लगे सोनग्ये अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चलाया। उसके बाण के पांच मुख हैं शोषण दीपन सम्बोहन तापन और उन्मादन जिस समय वह निशाना लगाने की ताक में था उस समय इंद्र के सेवक बसंत और लोभ मार्कंडे मुनि का मन विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे क्रीडन्त्याह कुंजक स्थल्या कंदुक स्तन गौरवात्तमद्वन बध्याज इतस्तो भ्रम धृष्टे चलत्याुकर्जहारत सुखम त्रुटित मेखल उनके सामने ही पुंजीक स्थली नाम की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी स्तनों के भार से बार बार उसकी कमर लचक जाया करती थी साथ ही उसकी चोटियों में गुथे हुए सुंदर सुंदर पुष्प और मालाएं बिखरकर धरती पर गिरती जा रही थी कभी कभी वह तिरछे चितवन से इधर उधर देख लिया करती थी उसके नेत्र कभी गेंद के साथ आकाश की ओर जाते कभी धरती की ओर और, और कभी हथेलियों की ओर वह बड़े हाव भाव के साथ गेंद की ओर दौड़ती थी उसी समय उसकी कर्धनी टूट गई और वायु ने उसकी झीने सी साड़ी को शरीर से अलग कर दिया विससर्ज तथा स्मर सर्व तत्रोघोद्यम ताम अपो मुनेजसा मुने कामदेव ने अपना उपयुक्त अवसर देखकर और यह समझकर कि अब निवृत मुनि को मैंने जीत लिया उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा परंतु उसकी एक न चली मारकंडे मुनि पर उसका सारा उद्योग निष्फल हो गया ठीक वैसे ही जैसे असमर्थ और अभागी पुरुषों के प्रयत्न विफल हो जाते हैं सोनगे मारकंडे मुनि अपरिमित तेजस्वी थे काम वसंत आदि आए तो थे इसलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दें परंतु अब उनके तेज से जलने लगे और ठीक उसी प्रकार भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाते हैं इतिद्रानुचरे ब्रह्मधर से तो पे महामुनि यमो भावम न त्रम महसूही सौनक जी इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडे जी को पराजित करना चाहा परंतु वे रत्ती भर भी विचलित न हुए इतना ही नहीं उनके मन में इस बात को लेकर तनिक भी अहंकार का भाव न हुआ सच है महापुरुषों के लिए यह कौन सी आश्चर्य की बात है दृष्ट् निस्तेज संम सगणम भगवान्राट श्रुवा तो अनुभव ब्रह्मषे विस्मयम समातव युंजत तपस्वाध्याय संयम अनुग्रहाया विलासी नरनायण हरि जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज हत प्रभु कर लौटा है और सुना कि ब्रह्मर्षि मारकंडे जी परम प्रभावशाली हैं तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ सौनज्ञे मार्कंडे मुनि तपस्या स्वाध्याय धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते थे अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजनयन मनोहारी नरोत्तम नर और भगवान नारायण प्रकट हुए तौ शुक्लृष्ण नव कंजलोचनौ चतुर्भुजौरौरवललांबरौ पद्माक्षमाला मुतजन्तु दंड मृजुंच वैष्णव पद्मा मुतजंतुमाजनमेज साक्षातपेण तप तड़ीदि पाशुंदधा विविधर्षाचित उन दोनों में एक का शरीर गौरवर्ण था और दूसरे का श्याम दोनों के ही नेत्र तुरंत के खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे चार चार फुजाएं थी एक मृगचर्म पहने हुए थे तो दूसरे वृक्ष की छाल हाथों में कुश लिए हुए थे और गले में तीन तीन सूत के यज्ञोपवी शोभामान थे वे कमंडलू और बाँस का सीधा दंड ग्रहण किए हुए थे कमलगट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कूची भी रखे हुए थे ब्रह्मा इंद्र आदि के भी पूज्य भगवान नरनारायण कुछ ऊँचे के थे और वेद धारण किए हुए थे उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति निकल रही थी वे ऐसे मालूम होते थे मानो स्वयं तप ही मृत्यमान हो गया हो देवै भगवतो रूपे नारायणी नार दृष्टोत्थयादोच्चन रांग ना दंडवत तस्संदर्शन आनंदत्मेंद्रिया मातृपूर्णाक्षो न सहेतावुदीक्षित उत्थय प्राजलि प्रभ और तो क्या निवा नमो नम जब औसुकिया मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि पधारे हैं तब वे बड़े आदर भाव से उठकर खड़े हो गए और धरती पर दंडवत लौटकर कर प्रणाम किया भगवान के दिव्य दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम उनकी सारी इंद्रियां एवं अंतःकरण शांति के समुद्र में गोता खाने लगे शरीर पुलकित हो गया नेत्रों में आंसू मड़ आए जिनके कारण वे उन्हें भर आंख देख भी ना सकते तदनंतर वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए उनका अंग अंग भगवान के सामने झुके जुक, झुके जा रहा था उनके हृदय में उत्सुकता तो इतनी थी मानो वे भगवान का आलिंगन कर लेंगे उनसे और कुछ तो बोला न गया गदगदवाणी से केवल इतना ही कहा नमस्कार नमस्कार तयरासन आदाय पादरव्यर्णेनाल धूम मल्यपूजत सुखमासन सुखमासनम आसीनो प्रसादा मुखो मुने पुनरान पादाभ्या गरीषा विधमब्रवीत इसके बाद उन्होंने दोनों को आसन पर बैठाया बड़े प्रेम से उनके चरण पखारे और अर्घ चंदन धूप और माला आदि से उनकी पूजा करने लगे भगवान नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे और मारकंडे जी पर कृपा प्रसाद की वर्षा कर रहे थे पूजा के अनंतर मारकंडे मुनि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनिवे धारी नरनारायण के चरणों में प्रणाम किया और यह स्तुति की मकंडे उच किं वर्ण तव विभो विभोदीसु संपंदते तमलोवां मन इंद्रिया स्पंद वै तनुभताज सर्वोच्च स्वयाप्यपी भजताबंधु मृति भगवत भगवोक्या क्षेमापीमाय च मृत्युत ना ना नाना विभर श्रेष्ठ पुनर्वती मार्कंडे मुनि ने कहा भगवान मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का कैसे वर्णन करूं आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों ब्रह्मा शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है और फिर उसी के कारण वाणी मन तथा इंद्रियों में भी बोलने सोचने विचारने और करने जानने की शक्ति आती है इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं प्रभो आपने केवल विश्व की रक्षा के लिए ही जैसे मत्स्य कुर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए हैं वैसे ही आपने ये दोनों रूप भी त्रिलोकी के कल्याण उसकी दुख निवृत्ति और विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए ग्रहण किया है आप रक्षा तो करते ही हैं, मकड़ी के समान अपने से ही इस विश्व को प्रकट करते हैं और फिर स्वयं अपने में ही लीन भी कर लेते हैं तस्वीत स्थिर चरे सुधिमूलम यम गुण कालज स्पृशंती निमंत्री यजंत भिक्षण ध्यांत वे दयात्री आप चराचर का पालन और नियमन करने वाले हैं मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूं जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं उन्हें कर्म गुण और कालजनित कलेश स्पर्श भी नहीं कर सकते वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपकी प्राप्ति के लिए निरंतर आपका स्तमन बंधन पूजन और ध्यान किया करते हैं नान्यपनयादप वर्ग मूर्ते क्षेम जनसोभ ब्रह्मा विभेमृष्ण का मुन तत्त का प्रभु जीव के चारों ओर भय ही भय का बोलबाला है औरों को की तो बात ही क्या आपके काल रूप से स्वयं ब्रह्मा भी अत्यंत भयभीत रहते हैं क्योंकि उनकी आयु भी सीमित केवल दो परार्थ की है फिर उनके बनाए हुए भौतिक शरीर वाले प्राणियों के संबंध में तो कहना ही क्या है ऐसी अवस्था में आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई भी परम कल्याण तथा सुख शांति का उपाय हमारी समझ में नहीं आता क्योंकि आप स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हैं तदयी भजाम पादमूल आत्म्छदी चात्मगुरोपरह से दहाद्य पाथम असतंत्रम अभिजात्रे तेत सर्वनीषिताथम सत्म रजस्तमित स तवात्म मया माया, माया शितिलो दय हेतूष्य दे दे भगवन, आप समस्त जीवों के परम गुरु सबसे श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान स्वरूप है इसलिए आत्म स्वरूप को ढक देने वाले देह गेह आदि निष्फल असत्य नाशवान और प्रतीमात्र पदार्थों को त्याग कर मैं आपके चरण कमलों की ही शरण ग्रहण करता हूँ कोई भी प्राणी यदि आपकी शरण ग्रहण कर लेता है तो वह उससे अपने सारे अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर लेता है जीवों के परम श्रेष्ठ सभो यद्यपि सत्व रज और तम ये तीनों गुण आपकी ही मूर्ति है इन्हीं के द्वारा आप जगत की उत्पत्ति स्थिति लय आदि अनेकों मायामयी ली लीलाएँ करते हैं फिर भी आपकी सत्व गुणमयी मूर्ति ही जीवों का शांति जीवों को शांति प्रदान करती है रजोगुणी और तमोगुणी मूर्तियों से जीवों को शांति नहीं मिल सकती उनसे तो दुख मोह और भय की वृद्धि ही होती है तस्मा तबे भगवन्न तवका नाम शुक्लाम कुशला भजंती या सा पुरुष रूप मुशं त्मसुखम न चान्यत तस्म नमो भगवते पुरुषाय पुरषाने विश्वाय विश्व गुरी परदेवतायन संयति गिरे निगमेश भगवन इसलिए बुद्धिमान पुरुष आपकी और आपके भक्तों की परम प्रिय एवं शुद्ध मूर्ति नर नारायण की ही उपासना करते हैं पांचरात्र सिद्धांत के अनुयायी विशुद्ध सत्व को ही आपका श्री विग्रह मानते हैं उसी की उपासना से आपके नित्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है उस धाम की यह विलक्षणता है कि वह लोक होने पर भी सर्वथा भयरहित और भोग युक्त होने पर भी आत्मानंद से परिपूर्ण है वे रजोगुण और तमोगुण को आपकी मूर्ति स्वीकार नहीं करते भगवान आप अंतर्यामी सर्वव्यापक सर्वस्वरूप जगतगुरु, परमाराध्य और शुद्ध स्वरूप हैं समस्त लौकिक और वैदिकवाणी आपके अधीन हैं आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक हैं मैं आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम नर और ऋषिवर नारायण को नमस्कार करता हूं। यम वै न वेद अभिताक्षपथे भ्रमध्य तन सखेेशन्यया वृतमती सौ साक्षाद्यखिलगुरोपाद्येदर्शन निगम आत्म प्रकाशम मुह्यती योजपराय तं सर्व विषय प्रतिपशील वंदे महापुरथ महात्म निगूढ़ोधम आप यद्यपि प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा उनके विषयों में प्राणों में तथा हृदय में भी विद्यमान हैं तो भी आपकी माया से जीव की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है ढक जाती है कि वह निष्फल और झूठी इंद्रियों के जल में फंस इंद्रियों के जाल में फंस आपकी झांकी से वंचित हो जाता है किंतु सारे जगत के गुरु तो आप ही हैं इसलिए पहले अज्ञानी होने पर भी जब आपकी कृपा से उसे आपके ज्ञान भंडार वेदों की प्राप्ति होती है तब वह आपके साक्षात दर्शन कर लेता है प्रभो वेद में आपका साक्षात्कार कराने वाला वह ज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है ब्रह्मा आदि बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीषी उसे प्राप्त करने का यत्न करते रहने पर भी मोह में पड़ जाते हैं आप भी ऐसे लीला विहारी हैं कि विभिन्न मतवाले आपके संबंध में जैसा सोचते विचारते हैं वैसा ही शील स्वभाव और रूप ग्रहण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों में छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान घन ही हैं ये पुरुषोत्तम मैं आपकी वंदना करता हूँ ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पार हिष्याम चईतायां द्वादश